हाँ पुस्तक बंद करना अजंता नपुंसकलिंग में जितने सूत्र होगे सूत्र लिख कर देखा काली जितने हो सूत्र केवल सूत्र सूत्र सरल है हमेशा कष्ट कठिन प्रश्न होता है तो मैं क्या थोड़ा सरल प्रश्न करेंगे पुस्तक देखना नहीं नहीं आता तो कोई बात नहीं पुस्तक देखकर तो कोई भी लिख देगा कोई कोई पुस्तक थोड़ा थोड़ा खोलना चाहते हैं खुले हैं क्या पीछे है कई पुस्तक को? देखो कोई खुले है क्या है हाँ बंद करो पुस्तक बंद कर काल जितने सूत्र हुए एक बार ती क्या बार तीखे श्याम प्रति हाँ जिनको याद है बोलना एक एक सूत्र पहले पहले सूत्र क्या है हाँ तो आगे आगे वार्तिको वा सब बोलो वा थे वा थे वा। आगे सूत्र यह सस हो सी में विसर्ग है नहीं लिखा नहीं आगे सी में विसर्ग है नहीं हाँ नहीं है यहाँ कोई किसने लिखा है आगे आगे क्या मिल सूत्र मिलकर मिलकर बोलो हाँ आगे आदर किसने कहा क्या है आगे ते हाँ कल कतर शब्द और कतम शब्द हो गया दोनों इसमें सर्वादि में कौन आएगा कतर शब्द या कतम शब्द है सर्वादिमी है में कतर कतम आया हाँ डतर डतम आया प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण है तो डतर प्रत्यांत डतम प्रत्यांत हो जाएगा कतर कतरे कतरण हो गया कतम आगे इतर डतर डतम अन्य अन्यतर इतर इतर भी सर्वादिमी में इतर हमसे यहाँ भी दत्तरादि पाँच में आ गया अद्रादेश हो इतरत बनेगा रूप बोलो इतरत इतरे इतर इति हाँ सब बोलो आगे संबोधन हे इतरत द्वितीया इतरत इतरे इतरस्म सर्वाधिकगण है सर्वाधिक है इतरस्म इसी प्रकार दत्तर दत्तम अन्य अन्य आया अन्य शब्द अंत में क्या है हज अजंतंत हलंत है ऐजंत है? है हाँ अन्य अजंत है प्रथमा में क्या बनेगा हैं ऐ नपुन सक चला अन्यत बोलो अन्यत नहीं शुरू से बोलो अन्यथ अन्यानी इति आनेगेहे पांच हो गया अन्य हो गया था पहले नहीं होता अन्य तरह अन्य तरत तो बोलो अन्य तरत तो अन्य सर्वाधिकण में अन्यतम शब्द है क्या तो ये डतरादि में नहीं आया पांच में अधरादेश नहीं होगा और सर्वनाम कार्य भी नहीं होगा नहीं सर्वाधिगण में नहीं तो अन्यतम स तो ज्ञान जैसे बनेगा अन्यतम से तो अन्यतम इत अन्यतम डतरादि पाठ नहीं तो अदरादेश नहीं होगा तो अन्यतम अन्यतमें अन्यतमा ज्ञानी जैसे मन जाएगा एकतर शब्द एकाच प्राचा एक सूत्र से डतर डतम होता है एकतर और एकतम तो उसमें से अधादेश होना चाहिए डतर डतम से उत्पत्ति होने से किंतु भारतीय का निषेध करता है एकतरात प्रतिषेधो वक्तव्य यद्यपि डतर प्रत्यात्त है फिर भी नहीं होगा प्रतिषेध हो गया तो ज्ञान जैसे बनेगा एक तरम एक तरे एक हे, एक हे एक तर हे एक तरह तर, हे एक तरह हे, हे, एक तर, हे, हे, एक तर, हे, हे एक तरस्मयी दत्यंते एकतरात प्रतिषेध वक्तव्य अधरादेश का प्रतिषेध करेगा किन्दु सर्वाधिकार सर्वण नामकार्य होगा तो क्या होगा एक तरश तरा व्याम अगे श्रीपा शब्द जैसे विश्वपा जैसे श्रीपा आकारांत है सूत्र लगेगा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक प्रातिपद प्रातिपदिकस्य के ह्रस्व स अजंत से इत अजंत ह्रस्व होगा अजंत होने पर श्रीपा शब्द अजंत है क्या ह्रस्व हो जाएगा ह्रस्व नपुंसके प्रतिपदिक से श्रीपा में आ है अजंत है आ प्रातिपदिक प्राति को पूरा सी पा पूरा को ह्रस्व आदेश होना चाहिए क्या लगेगा सूत्र अलुंत्य आ को हो जाएगा ह्रस्व आ को करें तो क्या करेंगे ई क्यों नहीं होगा हाँ स्थानांतरतम लगेगा नहीं तो ह्रस्व कहेंगे तो अ ई उब आ जाएंगे तो स्थानांतरतम कंण से आ के स्थान अ होगा दोनों का स्थान प्रयत्न सब सामान्य स्थान कंठ श्रीप बन जाएगा अकारांत बन गया अकारांत होने पर श्रीपम ज्ञानवत ज्ञान जैसे ज्ञान से बनेगा रूप हो बोलो श्रीपम श्री पे दे दे दे देखो यहाँ नब तो हो गया नहीं पता चलता है श्री श्री में रह है रौ क्या है आगे क्या है अ है ई है श्री में रह के आगे ई है आगे क्या है प आगे पर्ग में आएगा क्या और अट में आ जाएंगे अट को पउन वैवाहिक सूत्र से न तो हो जाएगा श्री पानी बनेगा द्वितीय बोलो श्री पउ संबोधन बोलो तृतीया श्री जोर से बोलो क्यों डरते हो के वारी शब्द वारी इकार शब्द अजंत है हरि जैसे ही से चाहिए वारी हरि समान होना चाहिए ना किंतु नपुंसक उनसे सूत्र सु जब आएगा सूत्र समोर नपुंसकात कितने पद है समोर सु और अम यौन हो गया सम ओस का रूप है स्वमोर ष्टी द्विवचन है समोर नपुंस सु और अम का लुक हो जाएगा नपुंसक से आगे सु सुम आते ही ये सूत्र तो लग जाए लुक कर देगा ज्ञान शब्द में लगा था ना नहीं समो आता प्राप्त था, था। किंतु वहाँ लग गया सूत्र अतुम इसलिए अतुम करके अम को भी अम विधान किया सु को तो अम कर दिया ओम को भी अम कर दिया यदि अतुम सूत्र से अम को अम नहीं करेंगे तो क्या स्वम नपुंसकात तो लगेगा लगेगा तो लुक हो जाएगा ज्ञानम नहीं बनेगा द्वितीया में इसलिए औम को भी आम विधान किया वारी के आगे सु आने पर यह सत्ता तो लगेगा लुक हो जाएगा लुक होने पर क्या रूप बनेगा बारी और कोई कार्य नहीं संबोधन में अच्छा द्वितीया में क्या बनेगा बारी बनेगा अग्न आने के बाद उसके बाद द्वितीया भी होती द्विवचन में बारी के आगे औ आने पर औ को सी करने के लिए कोई सूत्र है नपुंसकाच नपुंस क्या होगा लसको ते ये होने पर प्रत्यय क्या बचेगा वारी अग्र ई आगे सूत्र ई इकोच विभक्तौंत क्लीब से नुमची विभक्तौ वृत्ति में कितने पद है पांच पाँच अची विभक्तौ नुम अची इक अचि विभक्तो इकष्टे अचि विभूत अजादि विभूति परम रहते विभूति का विशेषण है अच्छ अचि विभूत का अर्थ हो जाएगा यस्म विदिश तदादा दा बल ग्रहणी अच्छ उसका विशेषण होने से अर्थ हो जाएगा अजादो विभक्तो अचि विभूतो दिया वृत्ति में उसका अर्थ आजादी विभूति जिस विभूति के आदि में अच हो ईगंत से क्लिब नूम हो जाएगा बारी है इगंत है वारी है और आगे विभूति ओ कुछ हो गया आजादी है नुम हो जाएगा नुम होगा बारी शब्द को नुम होगा सूत्र लगेगा मिद चोन त्यात् मित है नुम अंत्यस्क है बारी में ई इसके आगे मौ ज, नौ बारीन, बारीन इ, न आ जाएगा वारिन वारिन अग्रे ई तो हो जाएगा अटगुबान सूत्र से क्या रूप बनेगा वारिणी बने गया और जस सस हो सी सी होता है आदेश ज्ञान शब्द में लगा था वारी शब्द में लगेगा न सी हो जाएगा सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है क्या किस सूत्र से वारी अगर ई होने के बाद नुम करने के लिए सूत्र क्या है इकोच विभक्तो नुम हो जाएगा नुम होने पर वारी के आगे नकारेगा वारिन क्या बनेगा वारिन उसका अवय हो गया आगे है ई सर्वनाम स्थान चाहे असंबुद्ध लगेगा क्या नान तीर्घ सर्वना स्थान पर हो असम सर्वना स्थान है क्या कौन सर्वना स्थान है जस और श्री दोनों सी हो गया सर्वना स्थान तो दीर्घ हो जाएगा वारिन अगर ई मिल जाएगा घत्त तो हो जाएगा ऑटगुपा नुम वे वायपी क्या रूप बनेगा वारिण औू में और जस में एक प्रकार रूप हो गया अव में क्या बना वारी और जस में वारी द्वितीय में क्या बनेगा वारी वारी नी, वारी नी दो नंबर संबोधन में वारी के आगे सू आने के बाद सू का लोक हो जाएगा समोर नपुंस का क्या सूत्र समोर नपुंसक लोक हो जाएगा लुपन होने पर रहेगा वारी हे वारी बनेगा लुक होने के बाद हो सकता है होने चाहिए रस्वस्य गुण क्या सूत्र रस्वस्य गुण क्या निमित्त चाहिए सम्बुद्धि सम्बुद्धि पर हो तो रस को गुण होगा वारी के इकार को गुण होगा तो क्या होगा ई को गुण होगा तो ए होगा अ ए ओ तीन ए गुण अ ए ओ ई को गुण होगा तो क्या होगा ए क्योंकि ई का स्थान क्या है कं एक तालु और एक, तो तालू तालू एक, और एक। का स्थान कंठ तालु तो कंठ तालु दोनों तालु मिलेगा ई और ए का स्थान क्या है ई के साथ मिलता है और औ का स्थान ई का स्थान ओ ई के बन गया ए हो गया अच्छा अभी गुणों के सूत्र से होगा से गुण निमित क्या चाहिए संबुद्धि पर में हो तो सम्भु पर में लूक हो गया किस सूत्र से समूह नपया लूक हो गया लुक हो गया तो पर में समृद्धि मिलेगी कैसे मिलेगी अच्छा समृद्धि तो नहीं प्रत्यय पर प्रत्यय लक्षण लगाएंगी तब समृद्धि मिलेगी किंतु उसको निषेध करेगा सूत्र न लुमतांगस्य लुमतांगस्य न लुमता लू लु वाले लुक हुआ लुक होते अंग कार्य नहीं होगा ये सम्बुद्धि को निमित्त करके जो कार्य होता वो है वो अंग कार्य है अंग कार्य है ना नहीं ह्रस्व गुण सम्बुद्ध हत तो अंगों को गुण होता है अंग कार्य निषेध हो जाएगा निषेध होगा तो गुण नहीं होगा नहीं होगा तो रूप क्या बनेगा है बारी किंतु जो न लुमतांग सूत्र है ये सूत्र अनित्य है कोई कोई सूत्र तो नित्य है कोई विकल्प करते है को अनित्य है विकल्प और अनित्य समान अर्थ नहीं है अनित्यत्व क्वाचित तत्व कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा ये क्वचित क्वाचित तत्व अनित्यत्व क्वाचित तत्व तो क्वचित भवम क्वाचित तत्व कभी कभी लग जाता है कभी कभी नहीं लगता है ये विकल्प का अर्थ नहीं विकल्प तो दोनों पक्ष एक बार अनचीजों से होता है एक बार अद्वित्व भी नहीं होगा किंतु अनित्य गहन से कभी कभी लगता है न अनित्य होने से कभी कभी नहीं भी लगता है जब न से नहीं लगेगा तो प्रत्ययलय प्रत्यलक्षण लग जाएगा प्रत्ययलय ले प्रत्यलक्षण होने से ह्रस्व से गुण हो जाएगा गुण हो जाएगा तो क्या बनेगा बारे ए हो गया और सु का लोप, लोप तो हो गया है वारे बन जाएगा वारे बनेगा कब जब प्रत्ययल पर होगा तो और प्रत्यय पर प्रत्यलक्षण कब लगेगा यदि न लुमता सूत्र अनित्य हो तो, तो एक पक्ष में ये दोनों रूप बनेगा कभी कभी हे बारे बनेगा कभी कभी हे बारी बनेगा देखो लिखा है न लुमते त्यवाद पक्ष सम्बुद्धि निमित्त पढ़ो हाँ देखो पुस्तक सामने है सुन करके पढ़ने में क्या कठिनाई है बोलो थोड़ा जोर से न लुमतेश्या अन्यवात्मता इित न लुमता अंग अंगस्य ये पूरा सूत्र को लेने के लिए इति दे दिया अस्य ये सूत्र अनित्य है अनित्य होने के कारण एक पक्ष में सम्बुद्धि निमित्त का गुण हो जाएगा सम्बुद्धि निमित्त यस्य गुण गुण हो गया संबुद्धि निमित्त को गुण हो जाएगा और न लो केस अनित भी बताएंगे पहले रूप बना दो हे बारे हे बारी दो रूप बना इसका दिवोचने रूप बनेगा क्या बनेगा हे वारीणी भवचन में हे वारीणी अभी रूप बोलो हे बारे वारे बारी, बारी बारी हे द्वितिया में वारिनी वारिणी तृतीया में हाँ हाँ ये सूत्र है वारी का ग्रे टा आ गया पर वो तो उसमें कुछ नहीं है अंगो ना में लग जाएगा इसमें रूप नहीं दिया तृतीया का दिया है वारिणा दिया है नहीं दे नहीं, नहीं, नहीं, नहीं दिया अच्छा ओ हलाद दो दे दिया ठीक है वारी ना हो जाएगा वारी ना वारी बारीभ्याम बारी भी चतुर्थी आने पर घी संज्ञा वारी की होगी क्या नपुशक में घी संज्ञा होगी किस सूत्र से घी संज्ञा होने से घी का कार्य पहला क्या होता है घेर घीती पहला है अंगुन नहीं नहीं घी का कार्य है ना नहीं आंगुनास्त्र्याम अंगोना भी घी का कार्य है उसके बाद घेर गीति गुण यहाँ घेर गीति गुणे प्राप्ति गे आने पर घेर गीते से गुण प्राप्त है तो यहाँ वार्तिक है वृद्धौत्व भाव गुणेभ्यो नुम पूर्वभिप्रतिषेधे न देखो गे पर रहते वारी अग्रंगेह का ए यहाँ प्राप्त है घेर गीत से गुण प्राप्त है प्राप्त है और इकोजी तो प्राप्त है, है नहीं प्राप्त है घेर गीत संख्या निकालो सात तीन है इकोजी तो सात एक है अभी देखो इकोजी विहत् और घेर गीत दोनों प्राप्त है वारी क्या गेंगे आने के बाद घेर गीति प्राप्त है क्या घेर गीति प्राप्त है ईकोजी भत् प्राप्त है शब्द में घेर लगा था, था। वहाँ इकोजिब तो प्राप्त हुआ नहीं हुआ अच्छा अभी बाहरी शब्द का जो रूप बनाए तो औ जस में इकोचिभ्योत्व लगा वहाँ घेर प्राप्त था, था? नहीं था दोनों को अवकाश मिलेगा अन्यत्र अन्यत्रब्धावकाश यो एकत्र युगपत्र युगपत्र प्राप्ति हो जाती यहाँ दोनों की प्राप्ति हो जाती कहाँ घेह पर रहते घेर प्राप्त है इकोजी विभुत्व प्राप्त है तो विप्रतिषेध होगी अतुल्य वाला विरुद्ध है विप्रतिषेध परम कार्यम पर कौन होता है फिर गीत गुणा होना चाहिए किंतु कहीं कहीं पर बलवान नहीं होकर अपरम विप्रतिषेध अपरम कार्यम कहाँ अपर कार्य होगा जहाँ भारती का बना देते हैं बता देते हैं कहाँ इष्ट परम इष्ट होता है पूर्व बलवान होता है पूर्व विप्रतिषेध होता है पहले से भारतीय आया था नूम चिरा बोलो ठीक इसी प्रकार ये भी कहे है यहाँ देखो दोनों प्राप्त है गुण भी प्राप्त है और नूम प्राप्त है तो गुण क्या अपेक्षा नूम होगा पूर्व प्रति से देना गुण किस सूत्र से प्राप्त है घेर गिर तो और नूम किससे प्राप्त है पर कौन है किंतु होगा कार्य कौन पूर्व इको जो नूम होगा जिस प्रकार गुण को बात करके नूम होता है इसी प्रकार वृद्धि को बात करके नूम होगा वृद्धि प्राप्त है कहाँ अति सखी शब्द है के सखायम अतिक्रांत अति सखी अति सखी शब्द का जब जस में रूप बनाएंगे सख्यु राबुद्धो सर्वनाम स्थान नित्यवत होता है नित्यवत होने के कारण अचुनति से वृद्धि हो जाती है अति सखी जस सस हो गया अति सखी आगरे प्रथम बहुचन में ई आ गया सर्वनाम स्थान है क्या किस तरह से सक्युर असम्ब सूत्र से नीतिवत हो जाएगा नीतिवत होने के बाद अचुनित से बुद्धि प्राप्त है और इकोजोति सूत्र से नूम प्राप्त है तो वृद्धि की अपेक्षा नूम पूर्व है वृद्धि पर है पर होने पर भी वृद्धि को बात करके नूम हो जाएगा नूम किस सूत्र से होगा इकोजबोध देखो वृद्धि को बात करेगा पूर्व बलवान होकर के और औव आउ, औव होता है बारी शब्द के सप्तमी बहु एक वचन में वारी आगे ई घी हाँ औत्व प्राप्त है अच्छे सूत्र से घी संज्ञाओं से अच्छे घी को हो जाएगा अ और घी को हो जाएगा औ अ हो जाएगा तो अलग रूप बन जाएगा वारिणी नहीं, नहीं बनेगा क्या रूप है वारिणी तो वहाँ अवत्व को बाद करके नूम हो जाएगा अवत्व नहीं हुआ क्या घेरेंगे अचक अच्छा को बाद करके अचगे अच्छा और इकोची भी हो तो में संख्या देखो अचक अच्छा निकाल जल्दी सात हाँ देखो पर है अचक अच्छा है पर होने पर भी उसको बाद करके इकोची से नूम हो जाएगा वृद्धि अत्व और त्रिजवत भाव त्रिजवध भाव के लिए प्रियक्रोष्ठ सतव प्रिय क्रोष्ठाय प्रिय क्रोष्टा यस्य जिसको जिस कुल को क्रोष्ठा प्रिय है गिदड़ प्रिय हो मनुष्य हो पशु हो मनुष्य भी पालते है ना <laughs> मनुष्यों की रुचि बड़े विचित्र है कुत्ते को भी भालू को भी पालन करते कोई गिदड़ को पालन करे <laughs> तो प्रिय क्रोष्ट है प्रिय कृष्ठ का जस उसी सर्वनाम स्थान ने पर यहाँ प्रिय कृष्ठ के आगे सर्वनाम स्थान होने पर त्रिजवत्कृष्ठ शब्द से त्रिजवत् सूत्र से त्रिजवत् भाव प्राप्त है और इकोजिबत्व से नुम प्राप्त है तो त्रिजवत्कृष्ठ संख्या निकालो तो के है कि पंचानबे का भी पर है भाव पर होने पर भी भाव को बाद करके नुम हो जाएगा वृद्धि को बात करेगा कहाँ अति सखी नहीं शब्द में और औतो को करेगा बारिनी में त्रिजवद्भाव को बाध करेगा प्रिय ने में और गुणों को बात करेगा वारिने में तो बात करके नूम हो जाएगा अभी घेर इंगित से गुना नहीं हो करके के इकोच बोते से नूम हो जाएगा वारी अगर घे नूम हो गया वारिन ए वारिन ए होने पर उपदादी के सूत्र से होगा सर्वनाम स्थान चार संबुद्ध होने लगे या? क्यों लगे या? नहीं लगे सर्वस्था नहीं तो रूप क्या बनेगा वारीने तो होगा कि सूत्र से वारी ने वारी ने वारीभ्याम वारी चतुर्थी भ्या। वारी वारी में पंचमी सी पंचमी षठ में वारिण वारिण ओस में वारिण हो आम आने पर रसोनद्याप नोट प्राप्त है नोट प्राप्त है इकोज से नूम प्राप्त है नूम भी प्राप्त है नूट प्राप्त है अभी क्या होगा नुम चिरा भावे व्यो नोट पूरे प्रतिदिन नूम हो गया नोट होगा नोट होगा नोट होने से वारी क्या नोट होने से आम को नोट होता है किसका होता है नोट हो वारी अगर नाम बने गया तभी नामी से दीर्घ होगा वारी नाम बनेगा क्या बनेगा नूम होता तो किसको होता वारी, होता, वारी को होता वारी को नूम हो तो वारी नहीं अगर आम नामी से लगेगा नहीं लगेगा तो वारी नाम बनी जाएगा नोट हो गया नूम होगा अभी वारी शब्द आम ही क्या बार लगा नुमा चिरा चिरे नोट वारी नाम। री से हुआ नामी से तो किस तो क्वेश्चन क्या बनेगा ओस में रूप बोलना वारी वारी प्रथमा हे जो से सब लोग दृश्य बारिणा शब्द में ध्यान देकर विचार करना कहां कहा नुम हुआ कहा नुम नहीं हुआ आगे परीक्षा में आएगा प्रश्न नुम कहां, कहां हुआ कहां नहीं हुआ आजादी अजाध्य जितने सब स्थान में नुम हो गया आम में क्या हुआ नोट अब बाकी सब स्थानों में नुम हो गया प्रथमा में आजाद विहत्ति पर कहा नहीं हुआ हो गया से शुरू हो गया देखो ये न लुमतांग ये सूत्र अनित्य है क्या है न लुमतांग अनित्य है ये अनित्य होने का कारण क्या कैसे पता चला नित्य अनित्य होने के लिए कुछ ज्ञापक ज्ञान जनक को ज्ञापक कहते हैं सुनने वाले पढ़ने वाले को ज्ञान कैसे होगा न लुमतांग से अनित्य ये पाणिन महर्षि सूत्रकार कहीं कहीं एक शब्द प्रयोग कर देते हैं उसी शब्द का अर्थ जो समझेंगे प्रयोजन तब निश्चय हो जाएगा कि न लोमतांग से अनित है यहाँ इको ची विभक्तो सूत्र में कितने पदे तीन पदे है प्रथम है इकह क्या विभूति है द्वितीय पदे क्या है अच्छी अच्छा अच्छी नहीं कह करके यदि सूत्र बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इको विभक्तो अची कहेंगे तो अजाति विभूति पर रहते नूम होगा अच्छी नहीं कहेंगे तो आज़ादी परत नुम होगा अच्छी नहीं कहेंगे तो आज़ादी में नुम होगा क्या आजादी में हो जाएगा और आपत्ति क्या है हलाद में भी हो जाएगा अच्छी नहीं कहेंगे तो हलाद में होगा आजादी cool. में अच्छी कहेंगे तो आज़ादी में होगा हलाद में तो अच्छी कहने से क्या प्रयोजन हुआ हलाद में नहीं हो ना में नहीं हो इसलिए अच्छी कहा अच्छी कहने का प्रयोजन हुआ हला में नहीं हो अच्छा एक अच्छी शब्द तो छोड़ देने से लाघव ना नहीं बताओ सूत्र में अच्छी नहीं कहेंगे तो लाघव है क्या तो अच्छी कहा तो कोई प्रयोजन होना चाहिए अभी तो विचार करो अच्छी को हटा दो क्या आपत्ति हटा हा क्या आपत्ति बोलो हला में नुम हो जाएगा चलो हला में नुम हो जाए तो क्या आपत्ति देखे विचार करो वारी के भ्याम आएगा वारी आगे रे? भ्याम भ्याम हला आदि तो इको विभक्त सूत्र से नुम हो जाएगा हो जाएगा नुम किसको होता है वारी मित्र चंत्याद वारिन अगर अग्रभ्याम वारिन अगर अग्रभ्याम होने पर वारिन के नकार का लोप हो जाएगा न लोप प्रातिपदिका अंत से सूत्र से किंतु प्रातिपदिक है नारी वारिन नकार उसका अवय हुआ प्रातिपदिकात हुआ किंतु पद संज्ञा होनी चाहिए न पद पदस्य से प्रातिपदिक संज्ञा कम यत्पदम तदंत से न से लोग प्रातिपदिक पद हो वारिण के भ्याम रहेगा तो वारिण की पद संज्ञा होगी क्या पदसंज्ञा होगी सत्यंगतम पदम स्वादिस्व सर्वनाम स्थानी आया सूत्र स्वादिष्वसर्वनाम स्थान सूत्र से जो पद संज्ञा प्राप्त है उसको अचीव बात करता है ना नहीं बात नहीं करता है बात करता है अपने विषय में बात करेगा नहीं करता क्यों अजादि यकारादि प्रत्यय आजादि प्रत्यय हो तो बात करेगा भ्याम में बाध नहीं करेगा क्योंकि भ्याम में अजादि प्रत्यय आदि प्रत्यय नहीं तो यम भ्याम पर रहते नहीं लगेगा तो सर्वनाम स्थानीय सूत्र से पद संज्ञा होगी पदसंज्ञा होगी अभी पद संज्ञा होने से नकार का लोप हो जाएगा न लोप प्रातिपद ज्ञान तुम तो तो हो गया तो रूप क्या बनेगा भ्यामे बारीभ्याम बना नुम नहीं करें तो क्या रूप बनता है बारीभ्याम नुम होगा तो भी रूप तो में कोई भेद हुआ भ्याम में जैसे कहा हुआ इसे बीच में हो में हो सप्तम बहुचन हो सब स्थान में नुम हो जाएगा और नुम का नौका लोप हो जाएगा प्रति संज्ञा होकर की स्वादिषर्वनाम स्थानीय सूत्र से क्या संज्ञा होगी पद संज्ञा होने पर क्या कार्य होगा न लोप नकार का लोप हो जाएगा तो नकार का समन होगा अनिष्ट रूप तो नहीं है तो अची क्यों कहा? अची नहीं कहेंगे तो तो कोई आपत्ति नहीं हौलादि में हो जाए तो लोप हो जाएगा हाँ और एक हौलादि बच गया सु वारी क्या कि सु वारी क्या सुम होने पर वारी क्या सुम समन अपन सारा लुक हो जाता है ना लुक होगा तो विभक्त पर मिलेगा नहीं मिलेगा तो नुम होगा नहीं इको विभक्तों से नुम करने के लिए परमें विभक्ति चाहिए सु का जब लुक हो जाएगा प्रत्यय पर प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाएगा न लुमतांग से नुम होगा ही नहीं समझाया सम्बुद्धि में सु आने पर वारी अगर सुबह से लुक होता है वहाँ यदि नुम हो जाए नुम के सूत्र से होगा ईको विभक्तों क्या सूत्र वा में प्रथम आय को में तो नूम नहीं होता है हो तभी न लोप प्रातिपदिकंत से लोप हो जाएगा सम्बुद्धि में सुवाने आने पर यदि इको विभतो सूत्र से नुम हो नुम यदि होगा हलाद विभूति पर्व तो नुम होगा नुम यदि हो सम न अपन सका तो लूप होने के कारण प्रत्यय प्रत्यय नहीं लगेगा तो नुम नहीं होगा यदि नुम हो जाएगा तो नकार का लोप होगा न लोप प्रातिपदिकंत नंगी गी पर हो, हो संबुद्धि पर हो तो न का नहीं होगा आया सूत्र नंगी संबुद्धियो हो आज्ञा आएगा एक सूत्र है गी पर रहते संबुद्धि पर रहते न का निषेध होता है वहाँ न नहीं होगा न नहीं होगा तो हे वारिन ऐसे शब्द रूप बनेगा हे वारिन ये वारिन में नकार सवर्ण नहीं हो इसलिए औची कहा है किंतु औची नहीं कहेंगे तो भी नुम तो होगा ही नहीं नुम कैसे होगा विभक्ति पर में हो तो नुम होगा समूल नपुंस का लुक कर देता है लूक होने के बाद विभक्ति पर मिलेगा नहीं मिलेगा तो नुम कैसे होगा प्रत्यय लोप पर लक्षण लगाने के लिए जाएंगे न लुम ते से उसको निषेध कर देगा निषेध होगा तो नुम नहीं होगा तो अच्छी ग्रहण करना व्यर्थ है यदि न लुमतांग सूत्र अनित्य होगा कभी निषेध नहीं करेगा प्रत्यय पर प्रत्यक्षण मान करके नुम कर देंगे अनुम कर देंगे तो अनकार का लोप नहीं हो पाएगा की संबुद्ध निषेध कर देगा तो ये वाहिन में नकार शवण हो जाएगा उसकी निवृत्ति के लिए अच्छी कहा है तो अभी अब थोड़ा सा काल को बताएंगे ये यही हुआ न लुमतांग यदि अनित्य होगा तो अच्छी कहना सार्थक होगा न लुमतांग से यदि अनित्य नहीं है तो इकोची विभत में अच्छी कहना व्यर्थ है क्योंकि अच्छी ग्रहण करके यही ज्ञापन करता है न लुमतांग से सूत्र अनित्य है ओमतावसा ने